आर्युने प्रथम प्रकाश चौंतीस् मंत्र मूल स्तुति ओ सव्रभृद्युहा भीम उग्र सहस्र चेता शतनीथिवा चम्रीषो न शवसाचन्यो मोबाइद एक सात दस बारह व्याख्या हे दुष्ट नाशक परमात्म आप वज्रभित अद्य दुष्टों के छेदक सामर्थ्य से सर्वशिष्ट हितकारक दुष्ट विनाशक जो न्याय उसको धारण कर रहे हो प्राणो वज्रह इत्यादि शतपथ आदि का प्रमाण है अतएव दस्युहा दुष्ट पापी लोगों का हनन करने वाले हो भीम आपकी न्याय आज्ञा को छोड़ने वालों पर भयंकर भय देने वाले हो सहसा सहसरो आदि गुण वाले आप ही हो शतनी सैकड़ों असंख्य पदार्थों की प्राप्ति कराने वाले हो रिभवा अत्यंत विज्ञान आदि प्रकाश वाले हो और सबके प्रकाशक हो तथा महान व वा महाबल वाले हो न चमरीश किसी की चमो अर्थात सेना में वश को प्राप्त नहीं होते हो शवसा पांच पांचजन्य स्वल से आप पांच पांचजन्य पांच प्राणों के जनक हो सब प्रकार के वायुओं के आधार तथा चालक हो सो आप इंद्र हमारी रक्षा के लिए प्रवृत्त हो इससे हमारा कोई काम न बिगड़े पदार्थ हा। सह सो आप वज्रभृत सर्वशिष्ट हितकारक दुष्ट विनाशक न्याय को धारण करने वाले दस्युहा दुष्ट पापी लोगों का हनन करने वाले भीम आपकी न्याय आज्ञा को छोड़ने वालों पर भय देने वाले उग्र भयंकर सहस्र चेता सहस्रो विज्ञादि गुण वाले शतनीथ सैकड़ों असंख्यात पदार्थों की प्राप्ति कराने वाले ऋग्भ अत्यंत विज्ञादि प्रकाश वाले सबके प्रकाशक महान महाबल वाले चम्रीष चमू सेना में वश को प्राप्त न नहीं, शवसा स्वबल से पांच जन्य पांच प्राणों के जनक मरुत्वान सब प्रकार के वायुओं के आधार तथा चालक न हमारी भवतु प्रवृत्त हो इंद्र इंद्र, ऊति रक्षा के लिए अन्वय हे दुष्टनाशक नाशक परमात्म यस तम वज्रभृद्युहा भीम उग्रह सहस्रचेता शतनीथ ऋवा न च मीषा शवसा पांचजन्यो मरवान्द्रो नोस्माकमूति